श्री राधा गिरिंद बिहारी की जय बड़े बाबा जी महाराज की जय भागवतवास की जय श्री गौर गो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय राम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गोपाल जय जय श्री राह जय जय रा भगवते पुराण पुरशोत्तमा जयति पराशूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यासो यमलगल तम बाग्म ममृतम जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गाक्ष जगद्धाम नमा तत्ेहम श्रीगुरोपकमलुरू बैष्णवाम साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा सह गण लाश्री विशाखान्ता चक्षुर्मी नारायण नमस्कृत्य नरवई नरोमी सरस्वती व्यासं ततो हे श्री सनातन प्रभो तरुणे हे दुर्गति दुर्गतयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे मन मदयांत्र हरिलाल प्रेम प्रेमपत्त नगर अत्यंत अत्यंत अद्भुत जहाँ मती के द्वारा स्थापित सभी नियम अर्थात दैधी भक्ति के द्वारा स्थापित जो नियम उनको भी एकता तरफ रख करके जहा श्री कृष्ण को सुख मिले इस भाव को केंद्र में रख के सारे नियम नए लागू किए गए नया संविधान जहां स्थापित किया गया और उसी संविधान की विभिन्न धाराओं का यहां निरूपण कर रहे हैं प्रेम प्रेमपत्म ने कि यह वहां नगर है प्रेम रूपी नगर अर्थात शिव वृंदावन प्रियालाल की बिहार की नित्य निकुंज वह स्थान है जहां पर के अपमान ही सम्मान हो जाता है तो अभी तक कई नियमों को रोक कराए कि जहां पर अधर्म ही धर्म है जहां पर असत्य ही सत्य हो जाता है जहां पर अनाचार ही आचार हो जाता है और जहां अनादर ही आदर हो जाता है ये चार नियम विशेष रूप से बताएं बताया अप्रसंग जो चल रहा है वो अनादर ही आदर और इसमें एक प्रमाण देते हैं पहले तो सुखदेव जी का प्रमाण दिया कि यशोदा मैया कन्हिया को बांध रही हैं डांट रही हैं हाथ में छड़ी लेकर के धमका रही है और वो ही सबसे बड़ी कन्हैया की सेवा अनादर ही आदर हो रहा है यशोदा के द्वारा स्नेह में कन्हैया के हित की चिंता करते हुए ये अनादर करना यही सबसे बड़ा आदर है ब्रिजवासी गणों का सब कुछ कृष्ण के लिए है बोले भाई सब कुछ कृष्ण के लिए है तो परिया भाव में इन ब्रिजगोप का इन ब्रिजवासियों का श्याम सुंदर को रोकटोक करना क्यों जब सब कुछ कृष्ण के लिए है तो यह यदर स्वात्म सुनगासियों के लिए आत्मा स्वप्रिय तनय दुख सभी कृष्ण के लिए ही है ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो यदि श्री कृष्ण में इनकी दारागन, इनकी पत्निया आ सकते हैं तो ये रोकटोक क्या रोकटोक क्या हो जाती है रोकटोक तो नहीं होनी चाहिए पर मन में विचार कर हैं कि वाले हैं पति मनु गोपाल वे भी ये विचार करते हैं कि हाय ये जो श्री ब्रजेंद्र सुत हैं नंद भारती ये पुत्र हैं यही हमारे लिए है सब कुछ है तो हाय जगत में यदि इनकी निंदा होती है कि ये परस्त्री लंब है तो हायजराज सुकुमार होकर के इनकी निंदा हो ये उचित नहीं है इसलिए हम इनको अधर्म से जाने में रोके इस तरह से ये भाव धारण करके ही ब्रजवासीगण रोकते हैं तत्वता इनके प्राण भी कृष्ण के लिए समर्पित हैं, तो रोकने का कोई प्रश्न नहीं होता है परंतु तो जो रोकटोक होती है सास महनत पतिमन ये जो रोकटोक करते हैं वो रोकटोक भी श्री कृष्ण के हित के लिए हैं, कि इन कृष्ण का हमारे जो परमिष्ट है उनका इस्लोक में भी और उस श्लोक में भी दोनों लोकों में कहीं इनका अनिष्ट नहीं बोल जाए इस श्लोक में भी इनकी निंदा होगी और नरवत लीला में मनुष्य लीला में हाय परलोक में भी कहीं इनके लिए कोई अनिष्ट उपस्थित नहीं हो जाए ऐसा विचार करके विब्रजवासी विरोध उत्पन्न करते हैं तो विरोध उत्पन्न करने में भी कहीं कृष्ण की हितकामना ही एकमात्र हेतु है एकमात्र कारण हो करके विराजमान है रूप में इसीलिए एक बड़ी सुंदर बात कही उसी का वो अनुवाद है कि को ये, ये इसी घर्षण का अनुवाद है गोकुल यमोदी महामुनि नाम अवनतान सखे न तथा श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि गोकुल ना, गोकुल की जितनी भी वृद्धास्त्री गण हैं वे बड़ी बूढ़ी गोपी परुशाबाद वे श्री कृष्ण को जिस समय कठोर वचन कहकर के अरे कान्हा अरे लम्ब अरे स्त्री हिंडक अरे गोपी हिंडक ऐसा कहकर के जो गाली देकर के बोलती है यथा प्रमोदयती जैसे वो मुझे आनंद देता है दानकिल को गोपीया शाम को कैसे कैसे सुंदर संबोधन एक एक चुन चुन करके गाली जैसे दे रही है अरे रथलंबक अरे श्री हिंडक स्त्री चोर यानी कैसे ऐसे ऐसे जो गाली के जो वचन है वो जब कहती है तो वो शाम सुंदर को परम परम आनंद प्रदान करने वाले हो जाते हैं तो वागप यथा प्रमोदयती उनकी वाणी जैसे मुझे प्रमोद प्रदान कर, करती है ऐसे स्तुति रहा मुनि नाम महामुनिजनों की जो स्तुति है वो भी मुझे आनंदित नहीं करती है महामुनि कैसे हैं? उसके लिए एक विशेषण दिया अवनत सरसाम, जिनके सिर झुके हुए अवनत मान झुके हुए हैं सिर्जन के तो प्रणाम करते हुए वे, वे जैसे स्तुति करती हैं न तथा वैसे कोई दूसरा दूसरे वचन मुझे आनंदित नहीं करते हैं तो गोकुल की कुल कुल जड़ती जो बड़ी बूढ़ी वृद्धाएं हैं वो जैसे कठोर वचन कहती हैं और वो कठोर वचन सुनकर के मुझे आनंदित होता है कि अरे ये ऊनी आएगी अब ये घर के काम देवो ऐसे नह करके ऊधमी अरे चंचल अरे चोर अरे रते हंडक अरे माखन चोर अरे मंथली स्लोटक अरे बाम के प्यारे अरे सुवल सखा ऐसा कहकर के जो संबोधन करती है वो संबोधन मुझे उतना आनंदित नहीं करता है जैसा आनंदित मुझे इन गोपियों की जो वचन है वो मुझे आनंदित करते हैं स्तुति मुझे ऐसा आनंदित नहीं करती है तो यहां पर रसांतर मिश्रित बात्सल्य जो है वो बात्सल्य भी विराजमान है कहीं तो शुद्ध वाचल शुद्ध वास्तल में तो ये जी कहीं को बांध रही है डांट रही है और कहीं रसांतर मिश्रित जो बात्सल्य है उसके द्वारा भी अनादर किया जाता है और श्री कृष्ण उसको आदर करके ही स्वीकार करते है नाथे तो पौरुष वचनम दासे तनुग्रहो यद दाम्पत्य मतोन्न नारी रज्जु पशु पुरुष कहीं ये कहा गया कि गाल प्रेम के प्रसंग में प्रेमी को नाथ कहना और कठोल बचन ये नाथ कहना ये कठोर वचन हो जाते हैं वहां पर कहीं निंदा के बचन कहीं प्रेम को प्रोत्साहित करने वाले जो बचन हैं वे जो बचन हैं वो जैसे मधुर मतलब होते हैं ऐसे हे नाथ हे स्वामी ऐसे वचन ये कहना वहां पर गाह प्रेम में अंतरंग प्रेम के प्रसंग में वे वचन भी नहीं है वहां कहकर के बोलना ही सर्वश्रेष्ठ है वहां नाथ कहकर के बोलना स्वामी कह करके बोलना ये अभी उचित नहीं है क्योंकि वहां समान व्यवहार उस समय विराजमान है मैत्री भाव की उस समय प्रधानता होकर के विराजमान है तो थित परुषम नाथ यह वचन तो परुष है कठिन माना जाएगा अंतरंग मिलन के प्रसंग में और प्रिय दासे तुग्रहो यत्रो तुम मेरे दास हो तुम मेरे अधीन हो ऐसा जो वचन है वो जहां पर आदर को प्रकट करें भले हाँ जय तो अंतरंग प्रसंग में तू मेरा दास है तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं आवेश कर रहा हूं कर रही हूँ वो ये जो वचन है ये वचन तो मधुरता को प्रकट करने वाले हैं और वहां तुम स्वामी हो जैसे तुम रखोगे वैसे रहेंगे ऐसे वचन कहना यह वहां पर कठोर वचन कहलाएगा तो रस की रीति ऐसी है कि रस की अत्यंत उत्कर्ष की स्थिति में रस की जो पराकाष्ठा है रस के व्यवर्थ की जो स्थिति है परिपाक स्थिति है उस परिपाक की स्थिति में आदर के वचन कहना वह तो कठोर वचन हो जाएंगे और तू कहकर के बोलना तू मेरा दास है जैसे मैं तुझे चलाऊं वैसे तुझे चलना पड़ेगा ऐसे वचन कहना और प्रेमास्पद को अपने बशीभूत करके रखना उससे आज्ञा करवाना पालन करवाना यही परंपरा मधुर हो जाता है तो प्रियती दासेंटी अनुग्रह तू मेरा प्रिय है तू मेरा दास है ऐसा कहना वहां उल्टा अनुग्रह हो जाएगा तब दाम्पत्य मतो यदि वहां नाथ और स्वामी ऐसे ही वचन कहे जाएंगे तो उस समय दाम्पत्य मतहा वो दाम्पत्य नहीं है वहां पर तो क्या हो गया वो उनका जो दाम्पत्य है वो दाम्पत्य तो ऐसा हो जाएगा कि नारी रज्जु हो और पशु हो पुरुष नारी जैसे रस्सी हो गई और पुरुष जो है वो पशु हो गया और रस्सी से पशु पशु को जैसे बांध लिया गया तो वहां पर तो वैसी स्थिति हो जाएगी इसलिए वो दाम्पत्य जो है वो दाम्पत्य नहीं है दाम्पत्य रस नहीं है अन्यथा यदि प्रीति नहीं है और आदर ही यदि अत्यंत अत्यंत विराजमान है तो पुरुष जो है वो पशु है और नारी वहां पर रस्सी होकर के बध रहे हैं और उन दोनों का ग्रंथ बंधन कैसे है जैसे पशु को रस्सी से बांध दिया गया वो प्रेम का बंधन नहीं है वह तो केवल उनको दाम्पत्य को धोना मात्र है ग्रस्त संबंध को धोना मात्र है वहां पर प्रीति नहीं है तो बड़ी सूक्ष्मता के साथ में एक बात कही गई कि जहां प्रीति की अधिकता होती है वहां पर नाथ स्वामी रक्षक ये कहना कहीं कठोर वचन है और तू कार्य से बोलना जहां तुम दास हो जैसे मैं कहूंगी वैसे तुमको करना पड़ेगा ऐसे आदेश दे करके कि प्यारे सखी गण किशोरी कहती है श्याम सुंदर से कि प्यारे सखी सखीगण आती होंगी मेरी जो कपोल की अल्पना है वो मिट गई है मेरा कज्जल कहीं टेढ़ा हो गया है मेरी बिंदी कहीं टेढ़ी हो रही है आल, अलग तक अलता कहीं पूछ है मेरी हंसी करेंगी इसलिए आए उसके पहले मेरे श्रृंगार मेरी रचना को वैसी की वैसी कर दो जैसी सखी छोड़ गई और श्री श्याम सुंदर उस समय ताश बन करके श्री प्रिया उनके चरणारे अलग तक लगाते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान तो यहाँ आदेश देना प्रिया का यह तो है मधुर सेवा और नाथ कहकर के बोलना आदर देकर के बोलना यह हो जाता है अनादर तो आदर ही अनादर है अनादर ही आदर है ये रस की अपूर्ण स्थिति है तो नाथेत थे पर नाथ कहना ये काली देकर के बोलना है कठोर बोलना है और प्रियति दासेति अनुग्रह प्रिय और दास ये कहना प्यारे के ऊपर अनुग्रह करना है दाम्पत्य अतो अन्य नारी व पर तो दाम्पत्य दाम्पत्य मतो व पर तो दाम्पत्य है और जहां ऐसा नहीं है अतो अन्य इससे भिन्न यदि कोई व्यवहार किया जाए तो वहां पर तो जो दंपति है उनका बंधन ऐसा होगा जैसे दम पुरुष एक पशु है और नारी उसको बांध रहा है बांध रही है और ग्रास्ति वा केवल धार को ढोने वाला एक अवसर हो जाएगा सो दाम्पत्यम प्यारे से मधुर प्रीति के आग्रह में सेवा करवाने के वचन कहना सेवा प्रदान करना यह तो दाम्पत्य होकर के विराजमान है और अन्य नारी और अन्य था यदि ये प्रीति नहीं है तो अन्य स्थिति में नारी रज्जु पशु पुरुषा उनका ग्रंथ बंधन वह तो किसी पुरुष का किसी पशु को बांध देने जैसा ही है अत्र आदर है स्पष्ट एवं दासित्यनुग्रहो यत्र अनुग्रह इत इसमें आदर जो है वो आदर स्पष्टी है और तो आदर हो रहा है अनुग्रह दास ये अनुग्रह होकर के विराजमान इसी बात को कस्यापि किसी अन्य महापुरुष के वचन का कर रहे हैं कि स्थित रे शब्दों यत्र देता, यत्र प्रक्रिया देता उतरे चेतस्पृ्य लाभते दिव्य भूलिव्य अद्वैत प्रतिपाद स्नेहाय तस्म नम बोले उस स्नेह को हम प्रणाम कर रहे हैं जहां पर श्री विश्वाज निकुंजेश्वरी अपनी शैया के ऊपर बैठी हैं और श्याम सुंदर आए तो यहाँ उठने की जरूरत नहीं है उल्टी और ठसक करके बैठ जाए श्याम सुंदर आए हैं तो उठकर के बैठना तो अलग और उल्टी और ठसक करके बैठ जाए श्याम सुंदर की ओर देखे नहीं तो परेम स्थिति पर्यंग पर स्थिति होना ही भवती यत्र प्रत्युद्गम प्रक्रिया प्यारे का स्वागत करने की प्रक्रिया अभ्युन देने की प्रक्रिया, जहां बैठे -बैठे जहाँ की प्रक्रिया हो जाती है बैठे बैठे और मुंह फेर लेना और ठसक करके बैठ जाना यह प्रत्युगम की प्रक्रिया हो जाती है गर्भ को दिखाना यह उल्टा श्याम सुंदर को परम आदर प्रदान करने वाला है प्रत्युगमक प्रक्रिया अभ्युत्थान प्रदान करना उठ करके स्वागत करना वह होना है और रे शब्दों पे भवत पर भवे रे अरे आगे आ गया रे कह करके बोलना अरे आ गया अरे कहकर के बोलना यहां भगवत प्रतिनिधि भगवत आपका वाचक होकर के विराजमान तू शब्द आप का वाचक तो होकर के विराजमान हो, हो जाता रे शब्द प्रसंग देता विविध प्रसंग में रे कहकर के बोलना वह रस के अत्यंत अंतरंग प्रसंग में रे कहकर के बोलना वह आप का ही वाचक बन जाता है स्तुति का वाचक बन जाता है चेतस्तुष्यत्र लाभते वो चेतस्तुष्यत्र लाभते वो द्रव्य सी भूरे व्य प्यारा आया है उसके स्वागत में क्या लुता दू इतना उल्लास और श्याम सुंदर आए कोई सखी कह रही है दासी ने आकर के कहा स्वामी श्याम को मैंने इस कुंज में आते हुए देखा है बोले अरे तभी कितने सुंदर वचन सुनाए ठहर ठहर और ऐसा कहकर के श्री स्वामी अपने गले में पहने हुए हार को उतार करके दासी को दे दे कैसे सुंदर तूने सूचना मुझे प्रदान की तो प्यारे के आगमन आदि आग होने पर भूरे व्यय पर्याप्त मात्रा में व्यय कर रहे हैं so, जहां अत्यंत अत्यंत व्यय करती हुई विराजमान है दिव्य से भूरे so, से भूरे व्यय, दिव्य का पूरा खर्च करना अपने आभूषण को भी उतार करके बांध देना यहाँ ऐसा है मानो बड़ा भागी लाभ प्राप्त हो रहा है तो चेत लाभ तेव यहां लाभ के समान द्रव्य से भूमि व्या द्रिव्य का भूमि व्यय करने पर ऐसा लगता है जैसे लाभ की प्राप्ति हो रही है अद्वैत प्रतिपादकाय सूदो स्नेहाय ऐसे सूर्यजनों का जो स्नेह है जो अद्वैत प्रतिपादका अद्वैत का उत्पादन करने वाला है प्रिया लाल दोनों में भाव को जो स्थापित करने वाला है, एसे उसे वो प्राम। उसे वो प्राम है जो तो यहां पर स्नेह के कुछ लक्षण दिए एक लक्षण दिया कि शैया के ऊपर बैठे बैठे ही जहां पर अभ्युत्थान हो जाए दूसरा एक लक्षण दिया उसका एक प्रतिक्रिया दिखाई प्रेम की अक्षरता में कि रे कहकर के तू कहकर के बोलना यह आपका भाचक बन जाए और जहां प्यारे के आने पर खर्च हो रहा है यही लाभ हो जाए सुंदर आभूषणों से पूरी कुंज को सजा दे कोई जितना भी खजाना है उससे कुंज को सजा दे प्यारे आदे रहे हैं जहां पर्याप्त खर्च करके ऐसा आनंद आ रहा है जैसे जाने कितना लाभ मिल रहा है लाभ मिलने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है हृदय को वह यहाँ व्यय करने पर आनंद की प्राप्ति हो रही है ये भी एक लक्षण आगे वर्णन किया जाएगा कि जहां पर लाभ व्यय है व्यय लाभ ये इस प्रेम नगर की यह भी एक विशेषता है अद्वैत प्रतिपादकार प्याला जो है उससे आज अद्वैत की प्राप्ति होगी एक मिलन की प्राप्ति होगी इस बात को धारण करने के करने वाले सुन दो स्ने आज युवा सरकार को प्रणाम नहीं है युवा सरकार के उस प्रेम को प्रणाम है जो अद्वैत की स्थापना कर रहा है अद्वैत को प्राप्त करा रहा है राधा कृष्ण उपास्य नहीं है उपास्य है राधा कृष्ण का प्रेम श्री कृष्ण कभी भी उपास्य नहीं है भोग्य नहीं है भोग्य है कृष्ण का श्री राधिका के प्रति जो प्रेम है वो श्री स्वामी का भोग है अनुरागी कर्ता अनुरागी करण अनुराग कर्म तीनों एक ही होकर के विराजमान हो वो ही प्रेम होकर के विराजमान है सर्वश्रेष्ठ उपास होकर के विराजमान इसी तरह से आगे दिखा रहे हैं कि जहां अपमान ही सम्मान है इसमें एक दृष्टांत दे रहे कि तावन मनोम शंकाकुल देव दास तब मृद बचनो बचो नानवन मनोम एक दिन अंतरंग क्षणों में श्री शाम ने प्रिया जी के काम में एक बात कही हे प्रिय मेरा मन तब तक शंकाकुल रहता है जब तक आप मुझे एक शब्द का उच्चारण नहीं करती है जब शब्द का उच्चारण कर देती है एक विशेष शब्द का तो मेरा मन संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, कृपा जब तक शब्द का उच्चारण नहीं करती है, शब्द कौन सा है दास श्री प्रिया यदि श्याम सुंदर से कहने दास तो श्याम सुंदर से दास आज सब कुछ पा लिया आज प्रिया जी की पूरी कृपा मुख्य मिल गई और यदि श्री श्याम सुंदर अरे मेरे दास प्यारे, मेरे चरण दबा दे पैर दुख रहे और श्री श्याम सुंदर उस समय प्रिया के आदेश को प्राप्त करके चरण सेवा करते हुए सेवा सेवापुंज में विराजमान हो तो दास यदि कहकर के प्रिया प्यार संबोधित करें तो श्याम सुंदर को यह मिलता है ऐसा लगता है कि आज बस कृपा पूर्ण मिल गई अन्य कृपा मिली है कि नहीं मिली है ये संदेह बना रहता है कि पूर्ण कृपा मिली है या नहीं मिली भले हरी हाँ ये कितनी अंतरंगता के कि साथ में कितनी गहराई के साथ में प्रेम जहां बढ़ेगा वहां पर ये वामता प्रकट होगी एक सामान्य नियम है कि जहां पानी गहरा होगा वहां भवर पड़ेगी जहां हल्का है वहां भवर भी पड़ेगी हल्के पानी में भवर भी पड़ेगी गोला जो आएगा भवर जो पड़ेगी वो भवर वहीं पड़ेगी जहां पानी बहुत गहरा होता है ऐसे ही प्यारे का अपमान तब होता है जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो ये ही कह रहे हैं कि तावन मनोमदीम शंका को लंबित यदि आप मेरी प्रशंसा करके मीठी मीठी बात कहती रहो तो मुझे लगता है कि जाने कृपा पूरी है कि नहीं मेरा मन शंकाकुल ही रहता है तो शंकाकुल में देवी हे देवी मेरा मन शंकाकुल ही रहता है पंत दासे थी तब पर बचा तुम मेरे दास हो मैं जैसे कहूंगी वैसे तुमको करना पड़ेगा यह भी नहीं करोगे क्या तो ऐसे जब आदेश देती हो तब मुझे लगता है कि आज कृपा की पूर्णता प्राप्त हो गई है तो दासरें तम मृत वचन दासर ये जो वचन है ये नवल मानम अंतर्गत बदती जब तक मान को भीतर धारण करके अभिमान को भीतर धारण करके मान को भीतर धारण करके आप ये नहीं कहती हो प्रिय तुम ये नहीं कहती हो कि तू मेरा दास है तब तक मेरे मन को संतोष की प्राप्ति नहीं होती है जब दास कहती हो मुझे सेवा करने का आदेश प्रदान करती हो तब मेरे मन को परिपूर्ण संतोष की प्राप्ति होती है। तो तावन मनोमी हम शंकाकुल मेरा मन तब तक शंकाकुल ही रहता है देवी जब तक आप मुझे आदर के बचन कहती हो पर दासे थे तब मृतवचन जब दास ऐसा कहती हो उस समय आपके मृद वचन नहीं होते हैं और दास कह करके जब बोलती हो मानम यावर मानव मान धारण करके दास तुम दास हो ये वचन जब कहती हो तब ये मृद वचन परम सुख प्रदान करते हैं तो श्री किशोरी जू अता मापी श्याम सुंदर ने प्रिया जी को मना लिया है माननी थी और श्री प्रिया जी मान गई है परंतु तो मान छोड़ देने पर भी भीतर मांग को धारण करके श्री प्रिया श्याम सुंदर से कहती हैं अरे दास ये भीतर दास के जब शब्द का उच्चारण करती है भीतर मांग तो दूर हो गया श्याम सुंदर ने मना लिया प्रिया जी का मांग दूर भी हो गया है परंतु तो फिर भी अभी मांग के कुछ विराजमान है मांग के कुछ संस्कार विराजमान है उन संस्कारों को धारण करके जिस समय दास ऐसा कहती है तब श्री श्याम सुंदर को परम परम संतोष की प्राप्ति होती है तो जब तक दास ऐसे मृत वचन में मेरे काम में जाकर के मेरे हृदय में नहीं होते है तब तक मेरा मन शंकाकुल ही रहता है तब उनकी शंका पूरी तरह से पूरी होती है अन्यथा आदर के वचन कहना ये प्रकट करता है कि मान है और दास के वचन प्रकट करना दास कहकर के संबोधित करना ये प्रकट करता है कि अब मान दूर हो गया उल्टी बात जब तक आदर के वचन कहती रहती है आप आप कहकर के बोलती रहती है तब तक शाम सुंदर को लगता है क्या भी मान है श्री किश्वर जी कह रही हैं श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में एक मान का प्रसंग रोपण किया गया ये भोरा पंचमी के अवसर पर श्री महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एक लीला का दर्शन कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी ब्रिज में पधारे जिस समय गुंडीचा मंदिर पधारे गुंडीचा मंदिर जो है वो है वृंदावन श्री जगन्नाथ जी का जो मंदिर है श्री जगदीश मंदिर वो जगदीश मंदिर है जैसे द्वारका श्री द्वारका जी श्री कृष्ण आप उनको श्री राधिका कुरुक्षेत्र मिलन प्राप्त करके और जैसे ले जा रही हैं तो श्री कृष्ण ब्रिज पर हारे हैं इस बात को सुन करके लक्ष्मी जी को क्रोध हारा है और उस समय पंचमी के दिन श्री लक्ष्मी जी उनकी सवारी क्रोध सहित निकलती है और क्रोध में सारे झालर घंटा छत्र चमर पूरा वैभव लेकर के निकल रहे हैं और महाप्रभु दूर से खड़े होकर के लक्ष्मी जी की सवारी देख रहे हैं जगन्नाथ जी के रथ के पास में आ रही है और लक्ष्मी जी के जो सेवक हैं लक्ष्मी जी की ओर से वे जगन्नाथ जी के रथ उसको पीटते हैं वहां पर वो हस रहे हैं बोले ये कौन सा मान धारण करने का माननी का स्वरूप है हमारे ब्रिज की तो ये रीत है नहीं ये तो तुम्हारी यहाँ की रीत तो होगी हमारे यहाँ ब्रिज में तो माननी श्रृंगार उतार करके बैठती है श्रृंगार त्याग कर देती है और यहाँ पर क्ष्मी जी सारे श्रृंगार को ओढ़ करके और के साथ में जा रही है ऐसे जैसे युद्ध करने के लिए जा रही है खासी कर रहे हैं बोले ये कौन सी मान धारण करने की रीति है कि छत्र चमड़ लेकर के कहीं मान जाती है कि छत्र चमड़ लेकर के पर ये द्वारकाधीश को श्री कृष्णचंद्र को अपने भषमे करने के लिए छत्र लेकर के जा रही है ये कौन सी प्रेम की रीति है क्या ऐसे प्यारे भसम तो होंगे क्या कोई युद्ध करके तलवार के बल पर कोई अस्त्र के बल पर यदि प्यारे को भस्मे करना चाहे तो प्यारा भषमे होगा क्या प्रीतम प्रेम ही तय पही प्यारे की जो प्राप्ति होती है वो प्रीति से ही प्रीतम की प्राप्ति होती है वह झगड़ा करने से अभिमान दिखाने से प्राप्ति नहीं होती है और ये लक्ष्मी जी की का व्यवहार बिल्कुल उलटता है महाप्रभु खूब हंस रहे हैं और उस समय श्री स्वरूप दामोदर जी के साथ में महाप्रभु अंतरंग चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि हमारे ब्रज की नीति तो ये है कि श्री स्वामी मान धारण करके विराजमान होती है श्याम सुंदर जब उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं कि देह पथ पल्लम उदारम देह पथपल्लम उदारम प्रिय इन चरणों में स्थान दे दो चरणों में स्थान दे दो उस समय श्री प्रिया मान धारण कह रही है कि या माधव या केशव मात बादम ऐसे कही तब बचन मत कहो और उस समय प्यारे के अत्यंत प्रार्थना करने पर श्री प्रिया जो बचन कहती है श्याम सुंदर क्यों मेरे पैरों में गिर रही कि में कुपिता बार बार मुता हूं क्रोध क्रोध मैं आपके ऊपर कोई, हाँ, हाँ, कोई क्रोध कर रही हूं क्या किम पादानता मुझे चरणार्थ मंदिर में क्यों गिर रहे हो क्या मैं कृपिता हूं मैं कोई क्रोध करी हूं कि आपके ऊपर जब है क्रोध क्या क्रोध करी हूं नहीं आपने कोई किया कृपा करो कृपा करो मेरे अपराध को क्षमा करो श्री स्वाम जी कह रही है कि निर्त तो नहीं जाए थे कृष्णिया स्नेहक प्रसाद हो क्रोधक प्रसाद हो जो प्रेमी जन है जो बुद्धिमान जन बुद्धि वो तो न तो बेबा किसी से क्रोध करते हैं और न बिना कारण के किसी के किसी ऊपर करते हैं, तो काय को नो अनुग्रह करने लगी, और तो काय को लगे ऊपर क्रोध कर लो जबकि तो नहीं चाहे कृतिया जो बुद्धिमान जन है उनका प्रसाद क्रोध प्रसाद क्रोध या प्रसाद दोनों ही बिना कारण के नहीं होता तो काय को तो करने लगी और काय को तुमसे तुम्हारे ऊपर कृपा करने लगी बोले ना अब ऐसा नहीं होगा क्या करूं कहीं रुक गया कोई पदमा जी की सखी कहीं मुझे भुरा करके ले गई बेहला करके ले गई तो श्री श्याम सुंदर कह रहे नहीं नहीं मेरी प्रीति आपने ही एक बात थी बोल तुम्हारे श्री अंग पर विराजमान ये जो चंद्रावनी जी के मिलन के चिन्ह है ये दवाई दे रहे श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो यही खनोच लग गई होगी कहीं कांटे वाटे लग गए हैं ब्रिज की रज वो उड़ करके लग गई है आप उसको श्री प्रिया की कुमकुम समझ रहे हैं चंद्रावनी जी की कुमकुम समझ रहे हैं अलंता समझ रहे हैं वो नहीं है ये तो ब्रिज की कहीं यो ही रज मेरे अंग में लग गई है उनके चिन्ह दिख रहे हैं कहीं खरोच वोच लग गई है काटे माटे लग गए हैं गोखरू इत्यादि के इसलिए कहीं ये चिन्ह दिख रहे हैं श्री किशोर जी कह रही हैं, बल बहाना बनाने की जरूरत नहीं है ये अथपटी पाग ये मरगजी माला ये टेढ़ा हुआ तिलक ये मस्तक पर अलग तक के चिन्हों पर के ये सब गवाही देते हुए अतः भाई जो योग्य होंगे वे ही आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे तत्किन मया योग्य हम तो अयोग्य हैं हम आपकी सेवा काेंगे श्याम सुंदर कप के ऐसे उल्टे उल्टे वचन सुनकर के श्री राधाराणी कह रही है शांत सुंदर से गोकलेंद्र गोकलेंद पुत्र तुम तो राजा के बेटा हो और राजे कुमारों का तो ऐसे ही एहल फैल करना ये तो उनका स्वभाव होता है ये तो उनका अलंकरण है इससे हमारा तो खूब खूब खुँ आशीर्वाद है हम तो दो, दोनों हाथ उठा करके तुमको आशीर्वाद दे रही है कि स्वाच्छंदमय वास्तु थे ऐसे ही खूब स्वच्छंदता करो खूब स्वच्छंद बनो खूब स्वच्छंद बनो तो यहां श्री प्रिया ये जो टेढ़े वचन कह रही हैं वो टेढ़े वचनों में श्री श्याम सुंदर काफ रहे हैं तो ये रस की रीति है डां तो श्याम सुंदर को संतोष मिलता है और प्रिया यदि वचन कह रही हैं तो के हृदय में आ, कहीं न कहीं संदेह है कि अभी मांग मांग गया नहीं है है रूप से मांग ही हो रहा है। तो तारंग मनोमधियम शंकाकुल जब तक प्यारी डांटेंगे नहीं तब तक मन शंकाकुल है और जब डाट देती हैं दास कह करके जब बांध लेती है अपनी बेनी से पुष्पमाला से उस समय श्री श्याम सुंदर उनके हृदय में अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है तो दास तो मृदवचनों यावन मा, मानव अंतर्गतम बदलती आपके मृद वचन तो आपके भीतर के मान को प्रकट करते हैं पर तो दास ये कहकर के जो वचन करना ये मेरे ऊपर आपकी कृपा को प्रकट करता है दास बनाना यह कृपा है और आदर के वचन कहना यह अनादर है उल्टी बात हो गई किसी की प्रशंसा करना यह हो गया अनादर और दास कहकर के बोलना यह हो गया कृपा की पूर्ण तो अनादर आदर और आदर अनादर होकर के बिरामानवतुम यते हम तनो मुने तावत तो गोप हरता धरता के कौतुक इनमें कई कह रहे हैं कि यावत कुलतम हर तुम यथेहम कुनाम में जब मैं तुम्हारे कुल के वृत को हरण करने का प्रयास करती हूं हे गो माने इंद्रियों को भस्म करने वाले तब तक ताबतिकम तब तक तुम आनंद पूर्वक केल कौतुक जो है उनको प्रकट करते हुए ही विराजमान तो मैं हे गोप तभी तक तुम अपने कुल व्रत अर्थात जितेंद्र का पालन कर सकते हो श्री भारत मुनि के द्वारा प्रदर्शित केल मेरे मन को हरण करने वाले तभी होंगे जब तुम भारत मुनि के द्वारा दिखाए गए अनादर के वचनों को पालन करोगे तो यावत को लर तुम यथे हम तना मुने कुल के वत को हरण करने के लिए मैं प्रयास करतू हूँ हे गो तभी तक तुम अपने कुल वृत अर्थात जितेंद्रियता और गो पालन इनमें लगे रह सकते हो माने जब तक श्री कृष्ण चरणारृंद में प्रीति नहीं मिली है तब तक आदर और विधि का पालन किया जाएगा जब कृष्ण चरणारिंद में आसक्ति हो गई है तो फिर विधि और आदर इनका त्याग अपने आप हो जाता है फिर आदर के वचन भी होते हैं अंतरंगता स्थापित होने पर प्यारे के साथ में तू तुकारे के अनादर के वचन उनको प्रकट किया जाता है तो कुल का व्रत क्या था कुल का व्रत है ठाकुर के प्रति आदर करना ठाकुर के प्रति अत्यंत समादर को प्रकट करना यह कुल का व्रत है परंतु इस कुल के व्रत को त्याग करके माने ईश्वर भाव को त्याग करके वह कृष्ण मेरा है मेरा अपना अंतरंग है ये विचार करते यदि कोई विराजमान है तब जाकर के केल कौशल होगा यदि आदर का भाव है तो कृष्ण के साथ में केल कौशल नहीं हो सकता है वत व्यवहार नहीं हो सकता है परंतु जब प्रेम की अक्षयता हो जाती है तब इंद्रियों को पालन करना है, इंद्रियों को बसीभूत करना ये जो भाव है यह भाव परिपूर्णता को प्राप्त करता है ये भाव छूट जाता है मान ये इंद्रियों को भशमा करने का जो भाव है वह छूट जाता है और फिर प्यारे के प्रेम की अधिकता उत्पन्न होती है तब के कौशल इनको प्रकट करते हुए श्री कृष्ण के साथ में व्यवहार और प्रेमयी सेवा होती है तो प्रेम सेवा एक अलग चीज है और विधि सेवा अलग चीज तो विधि सेवा हटकर के प्रेम सेवा तब तो उत्पन्न होती है जबकि कुलब्रत व्रत समाप्त हो जाता है कुलब्रत समाप्त करने के लिए जहां इंद्रियों को बशम किया जाता है उसका प्रयास होता है जितेंद्रियता इत्यादि को अपनाया जाता है परंतु जहा प्रेम की अधिकता होती है उस समय वो जितेंद्रियता आदि सब दूर हो जाती हैं और श्री कृष्ण को कैसे सुख मिले यही भाव वहां प्रधान हो जाता है ये कहने का तो हो हम होने तावत तो जब तक में कुलवृत जो है उनको दूर करने के लिए मुने माने श्री भरत मुनि के द्वारा स्थापित किए गए मत को स्वीकार करती हूँ अर्थात स्नेह संबंध को स्वीकार करती हूँ उसके पहले जो गोप स्वरूप है इंद्रियों को भशम करने का स्वरूप है वो माने इंद्र उनका पालन करना उनको भक्षमे करने का जो स्वरूप है वह स्वरूप रहेगा फिर केल कौशल जो है वो केल कौशल के द्वारा ही परम परम आनंद की प्राप्ति होगी इसके पहले आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो यहाँ पर अनादर ही आदर हो करके बिराजमान लीलामसौ मात्राद सम्मान किंचितिजर ताननश्ची एक ताप सरोज सदिशा कर्णस््रा दिशा भंगी सखी दंगी दृशा सखी लीलाकृत काम चमसव मात्रा सम्मान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से बन को सुशोभित कर रहे हैं और सुशोभित करने के बाद में बन से लौट करके आए हैं इसलिए माता उनका अत्यंत सम्मान भी कर रही है मात्राध सम्मानना लीलापूर्वक कानन चरम अशोक कानन में बन में चिरकाल तक उन्होंने लीला की और मात्राध सम्मानना और वहां से लौट करके आए तो माता इत्यादि जो है वो उनका अत्यंत सम्मान कर रही है उस समय किंचित पिंजर तान न श्री कृष्ण का जो मुख है वो कृष्ण का मुख कुछ पीला हो रहा है भवती कांग न उस समय तेरा मुख पीला हो रहा है कि हाय कृष्ण मुझे कब दर्शन देंगे और उस समय तदे कान वे मासे मिलकर के जब तेरी ओर दृष्टि डालते हैं उस समय ताप कृषा सरोज कर्ण कर्णा दाग दृशा उस समय वे तुम्हारे पास दृष्टि डालते हुए जब देखते हैं तुम्हारी ओर देखते हैं उस समय तुम ताप से कृषि हो रही हो सरोज सदशा कर्णस प्रसाद दाग दिशा उस समय तुम्हारी दृष्टि कमल के समान है नेत्र कमल के समान है और कर्णस तुम्हारे नेत्र भी खूब बड़े हैं जो काम को छूने वाले हैं ऐसे तुम्हारी जो नेत्र हैं दूरा देव मशाद्री सखी दृश्या भंगी को रंगी उस समय श्री श्याम सुंदर अन्य जितनी भी नायिका है उन नायिकाओं को तो दूर से ही से देख रहे हैं परंतु हे सखी राधिक तुझे वे विशेष रूप से अपनी कंखियों से देखते हुए तेरा सम्मान कर है। रहे हैं मान श्याम सुंदर पधारे हैं भैया चरा करके उस समय सबसे पहले श्री यशोरा जी बेकन्या का स्वागत कर रही हैं। तो, तो श्री श्याम सुंदर मिल रहे हैं यशोदा जी के सामने यशोदा जी के साथ में यशोदा जी बेटा को छाती से लगा पर देल प्रकट कर रहे हैं परंतु उसी समय श्री प्रिया जी प्रतीक्षा देख रही है कि कब श्याम सुंदर मेरी ओर दृष्टि डाले श्याम सुंदर भी यशोदा जी से मिलने के बाद में उस समय चारों ओर देख रहे हैं प्रिया कहाँ है प्रिया कहाँ है, है।, है। छुप करके देख रहे हैं तो अन्य जितनी भी गोपी खड़ी हैं, उनकी ओर तो केवल मृषा दृष्टि डाल रही हैं, झूठी प्रेम को प्रकट करने वाली दृष्टि डाल रही हैं परंतु श्री राधिका उनकी ओर वे कटाक्ष सहित दृष्टि डालते हुए विराजमान हैं। तो एक सखी श्री राधिका से कह रही है बोले अभी सखी देख श्याम सुंदर भले दूसरी यूथेश्वरियों की ओर भी देख रहे हैं चंद्रावली आदि की ओर भी देख रहे हैं श्याम सुंदर भले यशोदा से भी मिल रहे हैं पर उनका चित्र विशेष रूप से एक मात्र तुझ में ही लग रहा है तो बड़े चतुर हैं सब का समाधान करने के लिए सब सबोर दृष्टि भी डाल रखे सब सबोर देखते भी जा रहे हैं यशोदा से भी मिल रहे हैं तो माँ का आदर कर रहे हैं सखाओ से मिल रहे हैं मिल करके आई है सखाओं का आदर कर रहे हैं रस का भी आदर कर रहे हैं अन्य नायिकाएं भी विराजमान हैं उनकी ओर भी देख रहे हैं परंतु उनका में चित्त लगा हुआ है वह तेरे तो सके तेरा मेंदर करते हुए श्री यशोदा से मिलना या अनादर ही आदर है ये जो सूक्ष्मता है वो इसमें के श्री राधा रानी की ओर न देख करके यशोदा से मिलना अन्य अन्य नायिकाओं की ओर जो गोपियां खड़ी हैं उनकी ओर भी देखना ये सब अनादर है परंतु तो अनादर होते हुए भी भीतर सुंदर के आदर भरा हुआ है और जो अनादर किया जा रहा है वो अनादर ही आदर जिनको जल्दी से ताल देना है उनसे तो तुरंत मिल रहे हैं और जिसको टालना नहीं है अपने में ही बसाना है उस तेरी ओर वे तनिक सी कटाक्ष में दृष्टि डाल करके ही तुझे देख करके अलग हट गए तो यहां पर अनादर करना, इसको अनादर मसमझ, अनादर मत समझ, ये ही आदर। क्या सूक्ष्मता है ये रस की एकदम कितनी अः अत्यंत सूक्ष्मता सक्रिटी जो है वो एक अद्भुत है कि जिसकी ओर स्थाई रूप से देखना चाहिए उसकी ओर तो डाली जा रही है केवल एक मूर्ति मूर्ति दृष्टि और जिनको केवल ताल देना है उनकी ओर देखते हुए उनका आदर करते हुए विराजमान है तो जहां आदर प्रकट किया जा रहा है तत्वता वहां है अनादर और जिससे एक एकांत में तसल्ली में संतोष के साथ में मिलना है उसकी ओर केवल एक कटाक्ष में दृष्टि डाल करके ही दृष्टि को हटा दिया गया तो अनादर हो गया है आदर और जहां आदर प्रकट किया जा रहा है तत्वत तो उनसे चिंता होने की जरूरत नहीं है चिंतित होने की जरूरत नहीं है वो तो केवल निर्वाह मात्र श्री श्याम सुंदर कर रहे हैं व्यवहार मात्र निभा रहे हैं अंत में तो वे सबको सिंटा करके सबके प्रेम उनका किंचित किंचित समाधान करके फिर निश्चिंत होकर के तुझसे मिलना चाहते हैं इसलिए अपने मिलन में निश्चिंतता प्राप्त करने के लिए ही वे तुझसे अभी तक नहीं मिले हैं इसलिए तू चिंता भक्त कर चिंता कर ऐसा कहकर के सखी श्री राधिका को समझा रही अब श्याम सुंदर ने कहा आदर दिखाया ऊपर से आदर दिखाया जा रहा है परंतु तो श्याम सुंदर लगा हुआ है श्याम तो सुंदर देर हो रही है इस देर होने को ही तू अपना आदर समझ श्याम सुंदर तेरी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि निश्चिंत होकर के निर्विघ्न तुझसे मिलना चाह रहे हैं जब पहले तुझसे मिलने थे तो अन्य से मिलना है या व्यवहार कहीं उनको तेरे साथ में मिलन में जल्दबाजी उत्पन्न करता निश्चित होकर के स्थिर होकर के वे तेरे साथ में नहीं मिल पाते इसलिए श्री श्यामचंदा तुझसे मिलने में देर कर रहे हैं ये सखी उस तो समय कह रही है तो सखी के वचन श्री राधिका को तो ये धैर्य दे रहे हैं कि अरी सके? तू तो बड़ी समझदार है और इस रस की रीति ये है कि यहां पर जो निरादर है वो तो निरादर ही आदर हो जाता है तो तेरा जो किया जा रहा है, वही आदर हो रहा इसी भाव को कि लीला अलंकृत कामना श्री श्यामचंद्र ने इतनी देर तक श्री वृंदावन में सखाओं के साथ में विभिन्न प्रकार की लीला की और लीला करके श्री वृंदावन को अलंकृत किया लीला अलंकृत कहना पर इसको तू बुरा मत मान ये तेरा जो अनादर करना और सखाओं के साथ में खेलना ये तत्वता तेरा आदर ही है अनादर यह आदर है क्योंकि जिस समय सखाओं के साथ में खेल रहे हैं गैया चरा रहे हैं उस समय भी उनका चित्र तुझ में ही लगा हुआ है यही है हमारे व्रज का नृत्य विहार नृत्य विहार का तात्पर्य यह नहीं है कि श्री श्यामचंदर कुंज के बहाव ही नहीं आएंगे सुख का कभी त्याग नहीं करेंगे ऐसा कभी भाव नहीं नृत्य विहार का भाव ही ये है कि श्यामचंदर स्नान कर रहे हैं भोजन कर रहे हैं गैया चरा रहे हैं के साथ में खेल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं परंतु उनका ध्यान लगा हुआ है श्री किशोर ये नित्य व्यवहार तो कहीं तो नित्य विहार प्रत्यक्ष स्थापित होता है और कहीं नृत्य विहार कभी प्रत्यक्ष और कभी मानसिक दोनों रूपों से विराज तो कहीं मानसिक नित्य विहार हो रहा है मेंटल में हो रहा है और कहीं साक्षात रूप से भी नृत्य विहार हो रहा है तो नृत्य विहार यदि सना साक्षात रूप से ही होता रहे तो वृंदावन का जितना भी वैभव है वो सब सेवा के उपयोगी नहीं रहेगा। फिर तो श्री श्यामचंदर कुंजी के बाहर ही नहीं आएंगे इसलिए वैष्णव आचार्यों ने नृत्य विहार की जो अवधारणा रखी नृत्य विहार का जो कॉन्सेप्ट है जो अवधारणा है वो अवधारणा यही है कि श्यामचंदर के हृदय में प्रियाजी के साथ में नृत्य विहार सर्वदा विराजमान है ऐसा होने पर ही वृंदावन का विपुल वैभव वह सारा सेवा में उपयोगी होगा अन्य केवल निकुंज मात्र का जो वैभव है सीमित कुंज उस सीमित निकुंज मात्र का वैभव ही श्यामचंदर की सेवा कर पाएगा फिर वृंदावन के बाहरी जो वैभव है उसके द्वारा श्यामचंदर की सेवा संभव नहीं होगी का यही कहता है कि कभी तो श्री श्री श्री साक्षात रूप से शैया विहार करते हुए श्री प्रियाजी के साथ में निकुंज मंदिर में आप विराजमान हैं और कभी कुंज से गमनागमन करते हुए कुंज भंग करते हुए भी कुंज के बाहर आते हुए भी आप जब विराजमान हैं तब भी आपका प्रिया के रूप माधुर्य का ही चिंतन निरंतर निरंतर हृदय व्यय चल रहा है और वो मानसिक नित्य विहार निरंतर निरंतर चलता है इसलिए श्री कुंज बिहारी वे नित्य बिहारी होकर के विराजमान है नित्य विहार करते हुए विराजमान तो नित्य विहार का तात्पर्य है ये नहीं है कि कुंज के बाहरी नहीं आएंगे नृत्य विहार का तात्पर्य यही है कि कभी साक्षात् कुंज में बिहार और कभी बाहर बारवे यदि विराजमान है तो कुंज का स्मरण उनके अवचेतन में निरंतर निरंतर विराजमान अनकॉन्शियस माइंड में वो जो बिहार है वो बिहार निरंतर श्री श्याम सुंदर के दिव्य अनकॉन्शियस माइंड में सदा सना विराजमान तो लीला लीलांकृत कानूनशर मसल पर बिहार तो के बिना नहीं रह सकते एक बात ये बिल्कुल दिमाग में रख लेनी चाहिए जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती ऐसे श्री प्रियालाल लाल नृत्य बिहार के बिना नहीं रह सकती मछली जैसे एक क्षण भी जल के बिना नहीं रह सकती है नव किशोर जोरी नहीं प्रकट भई सुखसार जन्म कर्म जाके नहीं सहज बिहार आहार श्री केरमाल जी कहा जी महाराज उनकी जो केलमाल जी है उसका प्रारंभ का ये एकदम प्रारंभ का दुआ कि नव किशोर जोड़ी नहीं ये नब किशोर जोड़ी है सहज जोड़ी है सहज का तात्पर्य है कि अन्य जगत की जितनी भी जोड़ी है उनको मिलाने वाला कोई ना कोई घटक होता माध्यम होता है परंतु तो इस जोड़ी को मिलाने वाला कोई माध्यम नहीं कोई मीडिएटर नहीं है जिसने इस जोड़ी को मिलाया सहज जोड़ी है सहज जोड़ी है तो इसका मतलब है प्रेम भी सहज सदा बनी हुई जोड़ी है कोई कि, कि, किसी के द्वारा मिलाई हुई जोड़ी नहीं है सहज जोड़ी है माई भी सहज जोड़ी प्रकट हुई जो रंग की गौर शाम कैसे उसके लिए दृष्टांत देते हैं घन दामिनी जैसे जैसे बादल का बिजली के साथ में कोई संबंध कराता नहीं है वो नित्य संबंध है बिजली उससे ही उत्पन्न हुई है उसका ही एक विस्तार है ऐसे ही श्री प्रियालाल ये सदा ही एक लीला शक्ति उसके ही दो आश्रय होकर के विराजमान एक दो आलम्बन होकर के विराजमान एक आश्रयंबन एक विषयालम्बन होकर के दोनों के दोनों विराजमान तो ये कोई दूसरे के द्वारा मिलाई हुई नहीं है भी सहज जोड़ी प्रकट हुई सहज जोड़ी है सहज जोड़ी है तो प्रीति भी सहज एक बात तो ये तो नव किशोर जोड़ी ये नव किशोर जोड़ी है सदा ही नवीन रहेंगे किशोर कहने का तात्पर्य है क्या जो कभी मुरझाता है असल ये जोड़ी कभी मुरझाने वाली नहीं है इनका प्रेम भी मुरझाने वाला नहीं है जगत का प्रेम दो दिन रहा तीसरे दिन खटापटी शुरू हो जाए पर यह प्रीति ऐसी है जो के सदा किशोर किम शी क्या वो कभी मुरझाती है ऐसी जोड़ी नहीं तो नव किशोर जोड़ी नित्य नहीं, नहीं होकर के विराजमान ये मुरझाने वाली जोड़ी नहीं है कि एक एक बात पर तनिक तनिक में कहीं झगड़ा हो जाए ऐसी ये जोड़ी नहीं है नव किशोर जोड़ी नहीं प्रकट भाई सुखसा केवल प्रकट हुई है उत्पन्न नहीं हुई है प्रकट मात्र हुई है सुख सार है जन्म कर्म जाके नहीं ना इसका कभी जन्म हुआ नई पैदा नहीं हुई सनासे प्राकट्य और अंतर्धान होकर के विराजमान है ये प्रकट हो रही है आविर्भाव त्रोभाव मात्र कहे वेद ये आविर्भाव त्रोभाव मात्र होकर के इसका विराजमान है अन्यथा ये जो प्रेम है ये प्रेम सर्वदा सर्वदा विराजमान है ये प्रेम कभी भी परिच्छेद ना इसका कभी भी परिच्छेद नहीं है रूप रूप है। हाँ मात्र पाहे, बेद पाहे। इसका आविर्भाव प्रोभाव हाँ मात्र वेद कहते हैं तो नव किशोर जोड़ी नई प्रकट भई सुख सार सुख की सार है प्रकट मात्र हुई है पैदा नहीं हुई है इसका मैनिफेस्टेशन मात्र हुआ है प्राकृतिक मात्र हुआ है उत्पत्ति नहीं हुई और जन्म कर्म जाके नहीं जिसके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है कोई कर्म के वशीभूत होकर के जन्म हुआ हो ऐसा भी नहीं है ये कर्म से परे होकर के विराजमान है प्रियालाल, ये काल से परे होकर के विराजमान है ये स्थान से परे होकर के विराजमान है देश काल और तन इन तीनों से परे होकर के प्रियालाल का प्रेम है। जन्म कर्म जाके नहीं तो एक बात जो कही जहाँ जिसको विशेष रूप से अंडरलाइन करना है रेखांकित करना है वो है सहज बिहार आहार जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती इसी प्रकार ये प्रियालाल भी बिहार के बिना नहीं रह सकते बिहार ही इनका आहार साहिज बिहार आहार बिहार ही इनका एकमात्र आहार है बिहार के बिना ये नहीं रह सकते हैं बिहार ही इनका आहार हो सके साहिज बिहार आहार ये साहिज बिहार भी सहज है जोड़ी भी सहज है और प्रीति भी सहज है सो लीलाम पूर्वाध से लेकर के मध्यान्ह और अपराध के कुछ अंश तक आधे अंश तक श्री श्याम सुंदर का प्रियाओं से सखाओं के साथ में रहना उसमें भी मध्यान काल में तो प्रियाओं से मिलन है पूर्वान्न में कुछ समय के लिए व्ययोग और फिर अपराध में कुछ समय के लिए व्ययोग मध्यान्ह में तो श्री राधा कुंड में मिलन है ही तो कुछ समय का जो वियोग है वो वियोग भी अरी सखी या तेरा अनादर नहीं है उस समय भी शाम सुंदर मन में तेरा चिंतन करते हुए विराजमान रहती हैं तो लीला लीलाकंत्र अलंकृत कामना श्री वृंदावन के विभव वैभव को अतुल वैभव को ये लीला पूर्वक अलंकृत करते हुए विराजमान होते सम्मान ना अब लौट करके आए तो माता आदि को भी सम्मान प्रदान कर रहे हैं तू अपने मन में यह दुख मत पा कि लो मेरी ओर तो देख ही नहीं रहे हैं तो दौड़ करके मैया के पास ले जा रहे यशोदा मैया इनका स्वागत कर रही हैं। ऐसा भी तू विचार मत कर मैया के द्वारा जो सम्मान करना वो भी इसलिए कि हृदय में तो उनका तुझसे मिलने की ही अभिलाषा है अब यदि तुझसे पहले मिलने थे तो मैया को बुरा भी लगता और फिर तेरे साथ में मिलन को जल्दी से बीच में ही तोड़ करके रोक करके इनको मां से मिलने के लिए भी जाना पड़ता मां को आदर देने के लिए इसलिए पहले मां से मिलेंगे फिर निश्चित हो जाएंगे तब तुझसे मिलने के लिए आएंगे इसलिए तेरा जो अनादर है वो अनादर ही सम्मान है जिससे जिसको अत्यंत आदर देना है उसको सबसे बाद में उसके साथ में मिलन प्राप्त किया जाएगा जिसको थोड़ा थोड़ा आदर देना है उसे एक एक बात पूछ करके एक एक शब्द पूछ करके बस उनको सम्मान देते हुए चले जाएंगे क्योंकि तो रास्ते में जब आ रहे हैं श्याम सुंदर लौट करके उस समय ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण कुबेर सब देवता दोनों ओर रास्ते में लाइन लगा करके खड़े हैं प्रणाम कर रहे हैं श्री श्याम हा करके जरा किसी को हाथ का इशारा दे करके किसी के जरासा देख करके कहीं रुके तो चलते चलते ही एक क्षण जरा सा टिक करके कैसे हो ऐसा कहकर के आगे बढ़ दे बस ज्यादा समय नहीं तो जिसके ऊपर कम आदर है कम स्नेह है उसको केवल आदर देने के लिए औपचारिकता पूरी करने के लिए उसको आदर दिया जा रहा है उस समय ये मत विचार कर अभी सके कि लो ब्रह्मा से तो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे टालने तो तो के लिए वे ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही किया जाता है जो दूर का व्यक्ति है उसको किंचित आदर और जो निकट का व्यक्ति है उसके साथ में फिर स्थिर होकर के उसके साथ में वार्ता की जाएगी अब वहां से आए तो जितने भी सखागण हैं, उन सखागणों को भी आदर दे रहे हैं और सखाओं को आदेश दे रहे हैं बिल भैया गैयाओं को पहुंचाओ गौशाला में और उस समय गोष्ठ में सखागण को गैयाओं को लेकर के गए गायों को लेकर के और श्री श्याम सुंदर मैया यशोदा बाघ देख रही हैं इसलिए श्री रोहिणी मैया यशोदा मैया उनका स्वागत उनके उनसे मिलने के लिए सबसे पहले आए नंद बाबा बहुत दूर तक आ गए हैं कन्हैया आता होगा आता होगा श्री बाबा से मिलकर मिल के बाबा अभी मैया से मिलके आऊं ऐसे कह बाबा को भी छोड़कर बाबा पीछे मैया पहन आप दौड़ करके मैया के पास में गए मैया से मिले साथ के साथ में श्री ब्रजराज हुए वहां पास में आ गए हैं यशोदा मैया दोनों से मिल रहे हैं रोहिणी मैया श्री दोनों श्री रोहिणी मैया दोनों बेटाओं को छाती से लगा यशोद मैया कृष्ण दोनों पुत्रों को छाती से लगा रही है श्री बलदाव जी मिलन का अवसर जानकर के पहले निकले आए क्योंकि आगे गोपियां भी खड़ी हुई हैं मार्ग में अटारी में बैठकर के दर्शन कर रही हैं इससे बलदेव आगे निकल आए दोनों मैयाओं ने पहले बलदेव का स्वागत किया फिर कृष्ण आए तो दोनों मैया कृष्ण का स्वागत करके उसमें विराजमान तो मात्र आगे सम्मान मां का सम्मान वो सम्मान तेरी दृष्टि में कम है वो सम्मान भी एक तरह से अपमान हो गया तो सम्मान हो जाता है अपमान अपमान हो जाता है सम्मान यशोदा से मिलना यह तेरा अपमान नहीं है सम्मान किंचित किंच सुंदर किंचित पिंजरता न उनका मुख कुछ पीला पड़ रहा है श्री युगल गीत में वर्णन किया है शुभदेव जी ने बदर पाण्ड बदना जैसे नीले रंग का पका हुआ अधर ऐसे श्री श्याम कुंडर के मुख्य शोभा क्या बात उपमा कितनी सुंदर बदर पाण्ड बदना बेर के समान पीले रंग का मुख है तो पीला रंग भी छल छलक रहा है और नीला रंग भी छलक रहा है नीला रंग तो ओरिजिनल है ही है और यौवन में जो लाल रंग है वो लाल रंग भी छलक रहा है यौवन के कारण और गोरा जो उड़ रही है उसके कारण पीला भी हो रहा है तो पीला रंग लाल रंग और नीला रंग ये तीनों ही अपनी अपनी झलक दे रहे हैं तो ये दृष्टांत जो है वो बिल्कुल जैसे दर्शन करके ही सामने रूपमाधुरी का दर्शन करके फिर श्री जी कह रहे हैं गोपियां कह रही है बदर पांड बदना गोपियों के वचन है कि प्यारे का मुख अध बेर के समान दिख रहा है जिसमें नीलापन भी दिख रहा है यौवन का लाल रंग भी दिख रहा है और कोरज की उड़ी होने पर पीला रंग भी जहां पर गिरा so, है सो कि पिंजर तान वे कुछ पीले आनंद वाले हैं भवतीदे का न वे भवती मेती तेरे पास में ही आना चाहेंगे पहले सखाओं से मिल लिए यशोदा से मिल लिए फिर भवती मेती अरे सखी वे अब तेरे पास नहीं आ रहे हैं तदे तो का उनका मुख ते तुझे ही ढूंढता हुआ डूर रहा है तत्किन ताप कृषा सरोज सदसा अरे कमल सरी के नेत्र वाली तू क्यों ताप में कृष रही है कर्णस्प्रशा द्राग दृशा प्यारे ने तुझे देख लिया है और देख करके कर्णस्प्रशा कर्णाय तो लंबी काम तक का फैले हुए अपनी बड़े बड़े जो नेत्र हैं उन बड़े बड़े नेत्रों से दृष्टि से वे तुझे देखते हुए दिराज दिराज तो कर्णस्प्रशा प्रशा द्राग दशा अपनी किंचित जो दृष्टि है उस किंचित दृष्टि से एक दृष्टि के कौन से वे तुझे देख रहे हैं दूर आगे दूर से ही देख रहे हैं और तुझे देख करके अन्य गोपियां भी वहां पर विराजमान है यूथेश्वरी भी वहां पर विराजमान है तो विषाद्रिय सखी दृशा अन्य लोगों का छूट मूट ही वे आदर कर रहे हैं दूसरी जो युथेश्वरी देख रहे हैं जी श्री श्यामला जी श्री भद्रा जी उन सभी युद्धेश्वरियों का वे कहीं दृष्टि से दर्शन करते हुए मशा आदर करते हुए वे उनको देख रहे हैं वास्तव में उनकी प्रीति तुझ में ही लगी हुई है भंगी कुरंगी तुरंगित अन्य जो कुरंगी दृश्य हैं, कुरंगी माने मृगी उनके समान जिनके नेत्र है मृगी के समान जिनके नेत्र हैं ऐसी अन्य गोपियों को भी देखते हुए कि मात्र से देखते हुए विराजमान हैं तो वे तेरा ही आदर कर रहे हैं, तुझे ही कर तुझे देख रहे है। तो प्यारी जी को किंचित मात्र देखना और अन्य जो है उनको देखते हुए उनको आदर प्रदान करना यहाँ पर यही अनादर ही आदर होकर के विराजमान हो जाता है यही यहाँ पर अः अपूर्व आदर अनादर जो है वो ही आदर है यह दिखाया बुलवंदाल बिहारी लाल की जय ऐसे अनादर ही आदर होकर के बिराजमान अब आगे एक नया प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं पांचवा एक विशेष में देते हैं असंतोष एव संतोष कि इस ब्रिज में असंतोष हो जाएगा संतोष और संतोष हो जाएगा असंतोष प्रेमी को कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती जो जो प्रेम मिलता है और, और और ये ही अभिलाषा उसके हृदय में रहती जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय श्री राधारम हरि गोविंद जय श्री राधा हरि हरिपोता